नमस्कार दोस्तों हमने एक बात कही कि आज के संस्करण में आपका स्वागत है मुझे आज का यह संस्करण प्रस्तुत करने में शायद कई बार रुकना पड़ेगा उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि मृत्यु का महातांडव जो हमारे चारों ओर आजकल हो रहा है जो कि किसी समय में केवल आंकड़े या संख्याएं थी वो नाम बन गए और वो नाम परिचितों में बदल गए और वे परिचित बहुत निकट के दोस्तों में बदल गए आपको याद होगा मैंने पिछले संस्करण में अपने पढ़ने के दौरान के मित्र की चर्चा की थी श्री कृष्ण मोहन जी मृत्यु के महातांडव के वो भी शिकार हुए और आज मुझे पता चला आज मतलब रविवार के दिन मुझे पता चला कि मेरे घनिष्ठतम मित्रों में से एक श्री बीके सिंह ब्रजेश कुमार सिंह हमारे बीच नहीं रहे यह महामारी उनको ले गई श्री ब्रिजेश कुमार सिंह से मेरे संबंध 26 मार्च उन्नीस से हैं यह तिथि इसलिए याद है क्योंकि इस दिन मैं तबादला होकर के पटना सर्कल से लखनऊ सर्कल आया था और मैंने बनारस में रीजनल ऑफिस में ज्वाइन किया था श्री ब्रिजेश कुमार सिंह वह व्यक्ति थे जो कि उस वक्त कार्मिक विभाग यानी कि पर्सनल सेक्शन में बनारस रीजनल ऑफिस के काम करते थे और वहां पर वो ट्रांसफर वगैरह देखते थे तो जब मैं वहां पर आया तो हमारे बॉस थे डी खान साहब हमारे साथी थे ललित मोहन जो कि मेरे बैचमेट थे और हैं मतलब और श्री राकेश दुबे साहब जो हमसे एक बैच सीनियर थे श्री अरुण कुमार अग्रवाल जो हमसे कुछ बैच जूनियर थे और श्री ब्रिजेश कुमार सिंह जो कि ट्रांसफर और पोस्टिंग वगैरह देखते थे श्री ब्रिजेश कुमार सिंह जी ने उस दिन जो मेरा स्वागत किया उसमें एक बात मैं कभी नहीं भूल सकता वो थी उनकी स्पष्टवादिता और उन्होंने जो जितने स्नेह से मुझे अपने मित्र के रूप में पहले दिन ही स्वीकार कर लिया वो उनकी स्पष्ट स्पष्टवादिता से ही जाहिर होता है जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने आपको बैंक में ज्वाइन किए हुए सात साल हो गए हैं तो आपने सी भी तो कर लिया होगा मैंने कहा कि नहीं साहब मैंने तो नहीं किया है तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या पढ़ाई लिखाई की मैंने बताया देख वो वैसे मेरे बायोडाटा सर्विस फाइल वगैरह में भी था जब बताया कि साहब एमएससी किया है एम किया है एमए किया है और बैंक में पीओ में भर्ती हुए थे उन्होंने सब सुन लिया ठीक है थोड़ी देर के बाद मुझसे बताया गया कि बैठिए अभी आपकी पोस्टिंग डिसाइड होगी डी जी साहब जो भी थे उस समय में उनके पास जाएगा नोट और वो अप्रूव करेंगे वगैरह वगैरह कुछ कार्यवाही मैं मतलब उनकी सीट के सामने ही बैठा हुआ था थोड़ी देर के बाद रीजनल ऑफिस में घूमते हुए कोई और सज्जन वहीं पर आए उनसे कुछ बात करने लगे तो उन्होंने एक दोस्त के नाते मेरा परिचय कराया उनसे और कहा कि ये श्री रवि श्रीवास्तव हैं 77 बैच के प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं और और साहब देखिए इन्होंने एमएससी भी किया है और एम भी किया है और साहब इन्होंने सी भी नहीं पास किया है मैं बहुत सकपका गया क्योंकि फिर मुझे तुरंत सलाह मिलने लगी कि अरे भाई सी आई बहुत जरूरी है अरे सीआईबी जरूरी है मुझे पता है जब वो सज्जन चले गए तो मैंने बीके सिंह से कहा कि यार ये क्या बात हुई उसने कहा हाँ, यही बात है आज तक कभी किसी ने आपसे कहा नहीं होगा कि आपको सी आई करने की जरूरत है आप अपने पांव पे खुद से कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो दिन था उसके बाद उन्नीस से लेकर दो तक हम लोगों में हजारों बार बातें हुई केंद्रीय कार्यालय में मेरे अनेक मित्र जानते हैं कि मैं बहुत ही असफल कर्मचारियों में से था यानी कि प्रमोशन के लिहाज से मैं बहुत ही असफल आदमी रहा हूं और अक्सर अपनी हताशा के दौरान अपनी सीट से उठता था और बीके सिंह साहब बीओडी में काम करते थे उनके हाथ चला जाता था बी में काम करने के बाद भी बी सिंह साहब भी ज्यादा प्रमोशन नहीं पा सके परंतु उनके अंदर उतनी हताशा नहीं थी शायद जितनी मेरे अंदर थी वो मुझे अक्सर बैठाकर सांत्वना दिया करते थे चाय पिलाते थे और हम लोग बहुत बातें करते रहते थे जब से यह महामारी आई तो मैं उस वक्त अपनी बेटी के पास अमेरिका में था तो अमेरिका में बैठकर करके लखनऊ और बनारस के दोस्तों से बात करना यही एक मतलब टाइम पास था ऐसे कहना चाहिए और किसी तरह से यह भी लगता था कि हम जुड़े हैं अपनी धरती से अपनी दुनिया से अपने देश से अपने मित्रों से क्योंकि अमेरिका में सिवा बेटी के पत्नी के दामाद के और तो कोई भी ऐसा नहीं था जिसको कि अपना सा लगता हो बीके सिंह साहब के साथ वहां से बात करनी शुरू की तो चूंकि पहले भी उनसे बात करता था तो उस समय शायद काफी दिन के बाद उनसे उनको फोन किया था तो उन्होंने फोन सुनते ही मुझसे कहा कि यार इतने दिनों के बाद फोन कर रहे हो तभी यह भी तो पूछा करो ऐसा ना हो कि कहीं फोन करो और ऐसा खबर आए कि अरे वो तो निकल लिए मैंने कहा हां यार तो हम भी करते हैं और तुम भी किया करो और ऐसा करके हम लोगों ने आपस में बातचीत की और हम लोगों की बातें जब शुरू होती थी तो मैं नॉर्मली तो शायद फोन पर लंबी बात नहीं करता हूं परंतु बीके सिंह साहब उन चंद दोस्तों में से थे जिनके साथ बातें करने में 40 पैंतालीस मिनट कभी कभी तो एक घंटा भी गुजर जाता था और बात खत्म ही नहीं हो पाती थी आज उनके बेटी का अभी दो घंटे पहले फोन आया और उसने बताया कि वो हमारे बीच नहीं है सच पूछिए तो मुझे कुछ शब्द नहीं मिल रहे हैं और मैं कुछ कहने के स्थिति में नहीं हूं परंतु मैं आज उनका जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जाने वाले की चर्चा करना आवश्यक है बिना चर्चा किए बिना उसके बारे में कुछ कहे अगर उसको चले जाने दिया तो शायद यह हमारी श्रद्धांजलि नहीं होगी मैं आशा करता हूं अपेक्षा करता हूं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यदि वो है तो अवश्य बीके सिंह साहब को उतना ही अच्छा आदमी बनाकर पुनः इस धरती पर भेजेगा या यदि वो चाहते हूं तो शायद उन्हें मोक्ष प्रदान करेगा तो आज की बात में सबसे पहले एक दुखद संदेश देने के लिए मुझे क्षमा करें परंतु चूंकि यह तो हमने जो बात कहनी थी वह है तो यह बात मैं कहना जरूर चाहता था अब इसके बाद आज जिस विषय पर मैंने बात करने का सोचा था वह कुछ और था आपको शायद मैंने बताया हो कि मैंने बहुत जमाने तक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में जाने की बहुत कोशिश की और मैं शायद उन चंद लोगों में से हूं जिन्होंने ट्रांजिशन फेज यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न बदलने के ट्रांजिशन फेज का काफी लाभ भी उठाया लाभ उठाया इन द सेंस कि मुझे मौके बहुत मिले और सच बताऊं तो आपसे इसी पीरियड में यानी जो, जो मेरा ट्रांजिशन पीरियड जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उसमें एज भी बढ़ी कुछ नंबर ऑफ चांसेस भी बढ़े तो ऐसा करते करते मुझे लगता है कि शायद मैं आठ या नौ बार इस परीक्षा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर सका वो सौभाग्य मैं इसलिए कह रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कभी इसमें सफल हो पाया सौभाग्य इसलिए कह रहा हूं कि इसमें बैठने का जो अनुभव है अपने आप में यानी कि ये परीक्षा देने का जो अनुभव है परीक्षा की तैयारी करने का जो अनुभव है वो अपने आप में यूनिक है अकेला है मैं कभी उसके बारे में उसके परीक्षा के बारे में और उसके विभिन्न जो मुझे नतीजे मिले और जो उसके परिणाम मेरे सामने आए मैं उनके बारे में तो अलग से बात करूंगा परंतु यह बताऊं कि उस जमाने में एक एक काल था एक समय था जबकि एक क्वेश्चन आता था एक पेपर होता था इंग्लिश का और उसमें एक क्वेश्चन आया करता था पैराग्राफ राइटिंग तो पैराग्राफ राइटिंग में होता यह था कि कोई एक टॉपिक दिया जाता था और उस पर आपको फॉर या अगेंस्ट कुछ पैराग्राफ लिखना होता था तो साहब आ, उस जमाने में मैं चूँकि बनारस में था ये मैं आपको बात बता रहा हूँ सन चौहत्तर पिछहत्तर छिहत्तर सतहत्तर इस तरह से तो बनारस में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो थे नहीं बनारस मतलब हम लोग तो बड़े ही पिछड़े पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग और हमारे यहाँ पर आईएएस का जो जो फैक्ट्री थी वो तो इलाहाबाद में थी मगर हम लोग बनारस वाले भी कुछ हाथ पैर मारा करते थे तो एक राउस करके कोचिंग सेंटर हुआ करता था दिल्ली में और कहीं पर वो कुछ मटेरियल भेजते थे और उनकी कुछ एक दो किताबें थी तो हमको ख्याल है हमने इंग्लिश के पेपर के लिए उनकी एक किताब खरीदी थी और उस किताब में आपको सच बताता हूं कि मुझे जो एक टॉपिक बहुत पसंद आता था वो था ट्रेवलिंग होपफुली इज बेटर देन रीचिंग द डेस्टिनेशन मैं अगर जो सही बोल रहा हूं तो ये अदरवाइज ये कोई मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं शायद मतलब ये था कि यात्रा अधिक मनोरंजक होती है बजाय गंतव्य पे पहुंचने के यानी कि गंतव्य पे पहुंचने पहुंचना उतना आनंददायक नहीं होता जितना यात्रा करना तो ये मेरा मनपसंद टॉपिक था और मैं इस पर ना सिर्फ बोलता था लिखता था और आज भी मुझे लगता है कि यदि आपने अपना कोई ध्येय या उद्देश्य बना लिया है तो उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो प्रयास करने पड़ते हैं उन प्रयासों से जो आपको अनुभव मिलते हैं वो अनुभव वो प्रयास उन प्रयासों को करते समय आपके अंदर जो मनोभाव पैदा होते हैं जो फीलिंग जो इमोशंस आते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद का स्रोत होता है बहुत इतना अच्छा सोर्स होता है वो कि उसके बाद वो यादें आपके लिए इतनी कीमती हो जाती हैं, इतनी वो यादें और वो अनुभव आपके लिए इतने कीमती हो जाते हैं कि आप चाहते हैं कि वो उन अनुभवों को उन यादों को जीते रहे जीते रहे और कितने सालों के बाद थी मैं अपने बारे में तो यह बता सकता हूं शायद मेरे अन्य मित्र भी इस बारे में सहमत होंगे कि हमने अपने जीवन में जो लक्ष्य बनाए उनके लिए जब हमने प्रयास किए तो उन प्रयासों के साथ में जो यादें जुड़ी हैं उनसे कितना अच्छा लगता है लगता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी शायद सफलता की सीढ़ियां चढ़ना यानी सीढ़ी पर सीढ़ी से छत पर, पर पहुंच जाना छत पर पहुंचकर शायद उतना आनंद नहीं आता जितना आनंद उन सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते रहने में आता है यानी कि चाहे सफलता कहिए या सफलता कहिए चाहे उन कहिए कि उन प्रयासों को करते रहने में जो मजा आता है और उन प्रयासों की याद करने में तो मैं इसीलिए ये जो मैं पैराफ्रेजिंग करके जो बोल रहा था कि ट्रेवलिंग होपफुली तो होपफुली शब्द भी यहां पर एक कैच है होपफुली मतलब आपको आशा होनी चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं पहुंचूंगा क्योंकि ऐसे अंधी दौड़ में तो मजा नहीं आता है आंखें बंद करके दौड़ते चले जाने में मजा नहीं आता है जब ये आशा हो कि हम कहीं पहुंच जाएंगे तब उसका आनंद पड़ जाता है तो तरह तरह के सफर जिंदगी में अगर आप देखिए तो रेल का सफर करना हवाई जहाज में सफर करना कार से सफर करना कभी कभी तो साइकिल और मोटरसाइकिल से सफर करने में भी जो मजा आता है वो शायद उस जगह पहुंच जाने में उतना नहीं आता क्योंकि हमको सफर की तो बहुत यादें रह जाती हैं मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोग अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में जब बच्चे थे तो बनारस से बरेली जाया करते थे नानी और दादी के घर तो बनारस से बरेली जाना या मुजफ्फरनगर यानी मंसूरपुर जहाँ पर हम लोग रहते थे वहाँ से मुरादाबाद आना वो भी दादी वहाँ भी रहती थी तो वो ट्रक में बैठकर आना ट्रक की यात्रा या बस की यात्रा या बनारस से पंजाब मेल में बैठकर दादी के पास या नानी के पास बरेली जाना ये अपने आप में वो यात्राएं मुझे याद हैं शायद बरेली पहुंचने के बाद क्या हुआ वो याद नहीं है तो इसी तरह से इस तरह की बातें मेरे दिमाग में हमेशा से रही हैं परंतु अभी हाल ही में किसी ने एक बात इसी में जोड़ दिया उसने कहा कि यात्रा करना तो बहुत आनंददायक है परंतु उससे भी ज्यादा आनंददायक यह विचार है कि यात्रा करने के बाद वापस जाने के लिए एक घर है मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था हां सच बात यह है कि यात्रा करते हैं परंतु उस यात्रा करने के साथ जब तक लौटने को घर ना हो तो वो यात्रा तो महत्वहीन हो जाती है वो यात्रा एक एक सजा हो जाती है मैं अभी पिछले कुछ दिनों में शायद एक महीने से कम समय में मुझे दो बार अस्पताल में भर्ती होने का मौका मिला मुझे घर की कीमत तब समझ में आई कि अस्पताल में डेढ़ दिन बिताना 36 घंटे या 40 घंटे बिताना वो भी तब जबकि सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी मुझे काट रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो समय कब पूरा होगा मैं कैसे जल्दी से जल्दी वापस घर पहुंच जाऊं मैं यहां पर याद दिलाना चाहूंगा पिछले एक डेढ़ साल से हम लोग इस महामारी के कारण अपने अपने घरों में ही बंद हैं और कभी कभी खीझ होती है कभी कभी लगता है कि क्यों हम घर के अंदर पड़े हुए हैं परंतु दोस्तों अगर घर न हो तो क्या होगा समझ तब आता है कि यात्रा समाप्त करने के बाद वापस जाने के लिए घर होना चाहिए आप फिजिक्स का छात्र रहा हूं ना तो किसी भी बात की तह तक पहुंचना यानी फिजिक्स में हमेशा एक सवाल उठता है हाउ जब तक आप हाउ का जवाब देते रहेंगे वो फिजिक्स रहेगी ए फॉर एवरी हाउ इफ देर इज एन आंसर दैट इज फिजिक्स द मोमेंट दैट हाउ इज अन आंसर्ड इफ परहैप्स इट बिकम्स गॉड तो साहब अब यहां पर एक सवाल उठता है घर घर क्या है घर किसको घर कहते हैं घर क्या वे चार दीवारें हैं जहां पर हम रहा करते हैं या वो छत है जिसके नीचे हम रहते हैं या वो जगह है जहां पर कि मेरा परिवार माता पिता बीवी बच्चे भाई बहन रहते हैं या ऐसी जगह जहां पर मैं रहता आया हूं वो है घर दोस्तों मैंने तो इस पर बहुत विचार किया मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूं अगर आपको इससे असहमति हो या आप भी इसमें कुछ कहना चाहें तो अवश्य अपने विचार अपनी बात जरूर कहिएगा क्योंकि मैं जानना चाहूंगा कि मेरे विचार जो मैं कह रहा हूं ऐसे विचार तो कभी गलत नहीं होते हैं परंतु मेरे विचारों में कुछ परिवर्तन की जरूरत है या उसको भी कुछ बदला जा सकता है चेंज किया जा सकता है तो मेरे विचार से घर वो जगह है जिसके साथ में आपकी यादें जुड़ी हूं घर कोई चार दीवारी नहीं है घर कोई छत नहीं है घर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां चार लोग रहते हो घर वो जगह है जहां पर कि हमारी यादें रहती हैं और हम उन यादों के सहारे ही उन चार दीवारों को घर बना लेते हैं हम उन यादों के सहारे ही उस उस परिवेश को अपना कहने लगते हैं कि यह मेरा घर है बहुत सुख सुविधा में रखते हुए भी हम किसी क्रूज शिप के कमरे को अपना घर नहीं कहते हम किसी बड़े पांच सितारा होटल के कमरे को अपना घर नहीं कहते परंतु दीवारों से पपड़ी उखड़ी हुई दीवारों के अंदर बने हुए कमरे को हम अपना घर कहते हैं जहां पर कि शायद चारपाई का पाया भी ईंटे लगाकर बराबर किया जाता है चौकी ऊंची नीची होती है कुर्सी की गद्दी झूल चुकी होती है परंतु वो हमारा घर होता है क्यों कि शायद मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि उस घर में मेरी यादें हैं मेरा बचपन है मेरे माँ बाप भाई बहन तो है नहीं परंतु वो है मेरे बच्चों का बचपन उसी घर में है आप जानते हैं मेरे लिए वो घर कहां है मेरे लिए वो घर आज भी छे एफ पांडे कॉलोनी अर्दली बाजार है आप जानते हैं मेरे पिताजी के लिए वो घर कहां था मेरे पिताजी के लिए वो घर बिहारीपुर सिविल लाइंस ओंकार भवन था वो अंतिम सांसों तक बरेली जाना चाहते थे क्यों? क्योंकि उनको अपने घर जाना था आखिरकार बनारस का घर भी उन्हीं का बनाया हुआ था वो घर भी उन्हीं के कारण घर था परंतु उनके लिए वो घर नहीं था उनके लिए घर था ओंकार भवन बरेली तो दोस्तों बिहार में बहुत अच्छा घर की बहुत अच्छी परिभाषा दी जाती है बिहार में जब आप ट्रांसफर पर कहीं जाते हैं तो लोग सवाल आपसे यह पूछते हैं आपका डेरा कहां है आपसे यह नहीं पूछा जाता आपका घर कहां है पहला सवाल होता है आपका डेरा कहां है और अगला सवाल होता है आपका घर कहां है यानी डेरा वो जगह जहां आप रहते हैं वह चार दीवार वो छत जिसके नीचे आप रात गुजार रहे हैं और घर वो जगह जिसको आपने अपना घर कहा है मैं आज इससे ज्यादा नहीं कुछ कह पाऊंगा मैं इसके बाद और बहुत सी बातें कहना चाहता हूं परंतु आज यहीं पर बस कर रहा हूं आपने अपना समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा हमने एक बात कही कि अगले संस्करण में आपसे फिर मिलूंगा और आशा करता हूं कि अगले संस्करण में इस तांडव का कोई शिकार मेरा कोई परिचित दोस्त मित्र परिवार का सदस्य नहीं होगा ना आपके परिवार का कोई सदस्य होगा ये आंकड़े आंकड़े रहें वहां तक मंजूर है ये आंकड़े नाम न बने और ईश्वर करे कि आंकड़े भी ना रहे धन्यवाद